त्र विकार स्वधर्मफल प्रतिपक्ष भावनाषा सूत्रेण आहूप प्रतिपक्षनारीक्ष प्रति प्रति भिन भिन प्रति भावना प्रतिपक्ष भावनातर्ण स्वरूप प्रकार कारण धर्म फल भेद प्रतिपक्ष भावना बीते स्वरूप प्रकार कारण धर्म फल सब भिन्ना विनय है भावना विचान प्रतिपक्ष भावना का विषय प्रतिपक्ष भावना का वितर्क बाद प्रतिपक्ष भावना प्रतिपक्ष भावना का विषय भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकार कारण धर्म बिलफल भिन्न भिन्न प्रतिपक्ष भावना स्वरूप अभिषेय प्रतिपक्ष भावना के स्वरूप कथन करने के लिए उनका विषय कहते हैं प्रतिपक्ष भावना विषय आह सूत्र वितर्क हिंसादय कृतकारितामोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदु मध्यादिमात्रा दुखा ज्ञानफला प्रतिपक्ष वितर्का हिंसादयकारिता लोभक्रोधमोहूर्वका मृदुम्या दुखा ज्ञान अनंत फला प्रतिपक्ष भावनम वितर का हिंसादय ये वितर का हिंसादि के लिए हिंसा करने की इच्छा हिंसा आगे असत्यवासना ये सब है इनके द्वारा जो बाधन होता है हिंसा आदि अधिक वितर्क होने पर सब यम आदि का बाध होता है तो प्रतिपक्ष भवन करना तो हिंसा आदि किस प्रकार है जो हिंसा अनुमोदिता कृताकारिता अनुमोदिता कृतास्त कारिता अनुमोदिता कृत है करवाए पर कारित हुआ और दूसरे करता है उसको समर्थन करना स्वयं हिंसा करे हिंसा स्वयं कृता और दूसरे द्वारा कराए तो कारिता दूसरे द्वारा स्वयं नहीं कराए क्यु वो कर रहा है तो उसको अनुमोदन करना अनुमोदिता ये तीन प्रकार हो जैसे हिंसा में ऐसा अमृत में परिग्रह में भी कृता कारिता तो अनुमोदिता तीन प्रकार हुआ ये वितर्क हिंसा आदि होने में कारण क्या है लोभ लोभक्रोधमो क्रोधलोभमो लोभेन क्रोधन मोहन भव तो लोभक्रोधमोहपूर्वकोभ से क्रोध से मोह लोभक्रोधमो ये वितर्ण तेतर्क लोभक्रोधमोहपूर्वकोभपूर्वक क्रोधपूर्वकमोहपूर्वक लोभ से परधर्म करना क्रोध सिंचादी मोह से समय भी लोभ क्रोध मोह सर्वत्र लोभ क्रोध मोहपूर्वक पहले तो कृतकारित अनुमति तो तीन विभाग था और कृत भी लोभे न कृत क्रोधे न कृत मोहे न कृत कारित भी लोभ है न क्रोधे न मोहे न ऐसे करे फिर तीन तीन हो जाएगा तीन विभाग था प्रत्येक तीन तीन हो जाएगा तो कितने हो जाएगा ना हो जाए ये जो क्रोध लोभ मोह है उसमें थोड़े कहीं मृदु है कोई मध्य है कोई अधिमात्र है मृदु मध्य और अधिक क्रोध मृदु क्रोध मध्य अधिमात्र क्रोध प्रत्येक मृदु मध्य अधिमात्र हो जाएगा कितने हो जाएंगे सत्ताईस हो जाएंगे और मृदु में भी मृदु का भी तीन विभाग हो जाएगा मृदु में भी तीन मध्य में थीन अधिमात्र में तीन मृदु में हो जाएगा मृदु मृदु मध्य मृदु तीव्र मृदु मृदु तो प्रत्येक भी मृत तीन विभाग हो जाएंगे? जाए से हो छि थे और प्रत्येक मैं तीन तीन गुण हो जाएगा तेईस कि चौधरी हो जाएगा दुख अज्ञान अनंत कला दुख फलक अज्ञान फलक अनंत अज्ञान अनंत इस दुख अज्ञान दुख और अज्ञान दुखम च ज्ञान च अनंत फलम ये सब में से अधिक फल वाले ये सब हे वितर्क है, है। इसीलिए प्रतिपक्ष भावना करना चाहिए विरोधी भावना करना चाहिए या चे तत्र हिंसा ताबत कृता कारिता अनुमोदिता त्रिधा तीन प्रकार पहले विभाग हो गया स्वर्ण कृता और कारिता अन्य कारिता और अनुमोदिता स्वयं करता है को कोई हिंसा कोई दूसरे द्वारा कराता है और कोई करता है तो उसको अनुमोदन करता है ठीक क्या अच्छा क्या कृताकारिता अनुमोदित श्रीधा एक ही का पुनः स्विधा फिर प्रत्येक कृतव्य तीन प्रकारिता अनुमोदिता तीन तीन प्रकार है लोभे न हिंसा करते कहते हैं मांस चर मारते न मांस भक्षण वाले पशु मारते हैं चरमों के भी मारते हैं लोम के लिए सिंग के लिए दांत के लिए हाथी मारते हैं ये सब तो लोग अक्रोधे न अपकृत मने नहीं कि मेरा अपकार इतनी किया तो हिंसा करते अपकृत मने नृत कृत होगा कार्य तो होगा अनुमति तो मिल जाएगा मोहे न धर्म में भविष्य हिंसा करते पशु हिंसा करते चढ़ाते देवी के पास कहीं याग में कर धर्म होगा करके मोह है ना हिंसा करते हैं लोभ क्रोध मोहा ये तीन भाग का प्रत्येक तीन तीन से न हो थे लोभ भी पुनः त्रिविधा मोह क्रोध भी तीन प्रकार मोह भी तीन प्रकार मृदु मध्य अधिमात्राए थी प्रत्येक लोभ में मृदु लोभ मध्य लोभ अधिक लोभ क्रोध में हिस्सा मोह में चाहे एवं सप्त हिंसा हिंसाया हिंसा का सब सप सब, सत्ती भेद हो गया कृतकारित अनुमोदित लोभक्रोत मोह और मृदु मध्य अधिमात्र तीन तीन तीन गुणा कर फिर मृदु मध्यधिमात्र त्रिथा मृदु भी तीन प्रकार मध्य भी तीन प्रकार अधिमात्र भी तीन प्रकार है फिर इस इक्यासी हो जाएंगे मृदु तीन प्रकार के होता है मृदु में भी मृदु मृदु मध्य मृदु तीव्र मृदु तीन प्रकार होगी अधिमात्र में तीन प्रकार हो जाएगा मृदु पहले मध्य मृदु मध्य मध्य मध्य तीव्र मध्य अधिमात्र हो जाएगा मृदु तीव्र मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्र ऐसा होकर के एवं एकातीति भेदा हिंसा होती है ये इकाश भेद हो जाएगा सात पुनर् नियम विकल्प समुचे भेदात असंख्य या नियम विकल्प समुचे नियम यही अमुक स्थान में क्या करेंगे अन्य तो नहीं करेंगे विकल्प ये हिंसा करें नहीं तो वो हिस्सा करेंगे समुचे सब मिला करके ये हो जाएगा विकल्प और नियम समुचय करेंगे तो ये अनेक प्रकार तो हो जाएगा हिंसा के साथ अन्य सत्यादि का असत्यादि परस्व अपहरण आदि सब कैसे विकल्प समुचय भेद करें तो बहुत हो जाएंगे प्राणवृत तो भेद से अपरित तो हेतु आदि हिंसा करते कोई किसकी को हिंसा करते कोई किसकी हिंसा विकल्प है नियम है समुचय कोई बहुत सबकी हिंसा करते ये सब प्रकार अनेक प्रकार है जीव भेद अनेक प्रकार अनुचे प्राणवृत्त भेद से जीव प्राण विभक्ति प्राणवृत्त जीव प्राणी भेद अपरिसंख्य है अनेक प्रकार है जिस प्रकार हिंसा के लिए बताया एवं अमृता आदि से योज्यम मिथ्या अनुमोदित लोभ क्रोध मोहपुर के इस प्रकार सर्वत्र से घटाना देख लो में वितर्क दुखा ज्ञान अनंत फला जितने सब हिंसा आदि वितर्क है दुखा ज्ञान अनंत फला इतनी प्रतिपक्ष भावना इसलिए उनका विरोध भावना करना चाहिए प्रतिपक्ष भावना का लायक था ये ये कर्म करेंगे तो आगे जो छोड़ करके योग धर्म अनुष्ठान के लिए प्रारंभ किया फिर करेंगे तो स्वृत्तानंद स्व स्व कितना नवांतावल ही हो जाएगा आगे फिर कर्म पा, पाप कर्म फल भोगने के लिए नवर जाना पड़ेगा ये सब भावना करके निवृत्त होना चाहिए दुखम दुःख अज्ञान चनंतलता दुख और अज्ञान दुख भी अनंत तो अज्ञान भी अनंत मोह ऐसे इसी इस हेतुअर्थ में इसलिए प्रतिपक्ष भावना करना चाहिए प्राणमृतभेद से अपर संख्य निम्पमुचया संभव संभविना अलग अलग जीवन से कोई नियम किस्सा करता है कोई विकल्प वह हमको पशु लेता है तो हमको मिल जाए जंगल में बंदूक लेकर जाकर मारते हैं वो अमुक पशु मिले तो दूसरे पशु मिले विकल्प होता है समस्या है सब मारने के लिए ये विभिन्न प्रकार हिंसा आदि में है तधर्मतः तम समुद्र के चतुर्विध विपर्य लक्षण से अज्ञान उदय अधर्म होने से तम गुण अधिक होता है चार प्रकार विपरीय लक्षण अज्ञान चार प्रकार विपरीय लक्षण ज्ञान निको अनित अनित्य दुख ना आत्म नित्य आख आत्मी चार प्रकार को नित्य समझना असूची को सूची ना दुख को सुख अनित्य आस दुख अनात्मकात्मा चारे प्रकार जो विपर्य चतुर्विद विपर्य लक्षण चतुर्विदा विपर्य लक्षण में अज्ञान का ये अभिधा है अज्ञान चार ही प्रकार ब्रह्मरूप अज्ञान से अभी उदय ये भ्रांति ज्ञान है अज्ञान है भ्रांति ज्ञान वेदांतिक अनुसार जैसे अज्ञान नहीं ये भ्रांति ज्ञान अनित्य नित्य बुद्धि असुचि में शुचिबुदि इस प्रकार भ्रांति ज्ञान तमगुण अधिक वन से होने से तमगुण अधिक होता है तो भ्रांति होती है ये अज्ञान फलस्व अभी ये शान वितर्क का फल अज्ञान भी है दुख भी फल है भी है दुखा ज्ञान अनंत फलस्वी प्रतिपक्ष भावना यही भावना करना है ये दुख फल के अज्ञान फल के अनंत दुख का कारण है वितर्क अज्ञान का कारण अनंत है इसी प्रकार विरोधी भावना करना तदवसा दिभ्यो निवृत्ति ऐसे विपरीत चिंतन करने पर इनमें से ऐसे फल मिलेगा दुख नरक आदि आगे पशुपक्षी अनुमत होगा पाप कर्म करने वाले ही अभी मनुष्य भी है कर्म से देवत्व के प्राप्त करते हैं कभी कुछ कर्म से अग्निहोत्र आई ये पुत्र कर्म करके पितुलों को प्राप्त करते हैं उपासना से देवलोक उपाध्य करते हैं और पाप करने से नरक हो जाते हैं अभी जो पशु पक्षी पेड़ पौधे है वो भी कभी मनुष्य थे वो भी अपने कर्म पाप कर्म का फल भोग रहे हैं इसको देखकर विचार करें अपने जो करते हैं कर्म ये कर्म पापकर्मे तो उसका फल भोगना पड़ेगा ऐसा विचार करें विचार बार बार करने से पीड़ित उनसे निवृत्ति होती है भ्य निवृत्ति तदे प्रतिपक्ष भावती प्रतिपक्ष भाव के स्पष्ट करते हैं भाष्य में तथा इंत, इंत तावत से हिंस प्रथमं प्रथम तबतः बध्यस्थ आक्षिपति आक्षिपटी हिंसा करने वाले पहले बध्यस्थ पशु आदि का वीर आक्षिपटी वीर उसको दबा अभिभावयती सभी पशु मारते हैं तो उसको हम को हाथ को पकड़ पकड़ लेते हैं सिर को जोर से पकड़ कर बांध देते हैं तो ये पहले विधियम आखिपते सर्वे चेष्टा को आखीपति का तो दबा देते हैं पकड़ कर बांध करके ततः सत्राधि ना निपाते हैं न दुख यदि सत्राधि निपात करके सत्र निपात कार में से कष्ट देते हैं उसके पश्चात तो जीवित आधी मोचे जीवन माना देते प्राणा चल जाता है ऐसे करके मारते हैं जिस प्रकार जो कर्म करता है इसी प्रकार फलों ही भोग करता है जो कि एक आया जो पशु मांस पर खाते हैं पशु हत्या करते हैं उस समय देखते नहीं कि आगे समय ये पशु बनेगे उसको भी कोई खाएगा जो खाता है वो भी उसको पशु बनना पड़ता है जितने पशु मानस खाता है इतने बार पशु बनेगा उसको कोई खाएगा ऐसे ही जैसे कष्ट देता है ऐसे कष्ट भोगता है ऐसे जो पहले सर्व चेष्टा को दबाया अभिभावन किया फिर पीठला आघात किया फिर मार देता है इसी प्रकार तत्व से वीरिया आक्षेपाग अश चेतना चेतन उपकरण क्षीण वीरियम भवती जैसे वीर आक्षेपेगा काय चेष्टा को दबाया पशु को मानने के लिए ऐसा करने से अपने को भी ऐसे हो अपना भी ऐसा होगा घातक अकस्वय का घातकों से मानने वाला का चेतना चेतन उपकरण क्षीण विज्ञा होती इसका जो उपकरण है कुछ चेतना कुछ अचेतन में चेतन है पुत्र पत्नी आदि चेतन है और अचेतन आदि ये सब जिसने चेतन अचेतन कारण रूप है भोग साधन उपकरण हो जाते हैं उनका विजय क्षण होता है कम दुर्बल होते नष्ट होते हैं जैसे पहले पशु कोई करता है इसी प्रकार इसका भी स्त्री पुत्र थनादि की नीर्य होते कार्यक्ष अक्षम हो जाते हैं ये पाप का पल है किसी व्यक्ति के पुरुष पु, पु, पुत्र आ, हाथ पर टूट गया तो इसी जन्म कहू पूर्वजनों को पाप कर्म किया पाप कर्म का फल होगा पुत्र का भी पाप है और पिता माता उसके भी पाप है वो भी अनुभव करते हैं तो ऐसे क्षीण वीर होते हैं जिस प्रकार पहले जन्म में कभी कोई पशु मार करके इसी जन्म में कोई मारता है तो उसका फल ऐसा बोल अ जन्म में हो अथवा अगले जन्म में हो उसी कर्म का ऐसे ही फल है जैसे पशु को पान करके क्षीण व्रदय कर दिया सले चेष्टा को दबा दिया इसी प्रकार स्वयं अपना ही स्त्री पुत्र धनादि क्षीण हो जाते हैं स्वर्ग में अपने स्वर्ग में कार्य अच्छा क्षमता आती है आगे इस जिस प्रकार दुख उत्पादन करता है पिटता है शस्त्रागत करता है दुख उत्पादनाथ इसको भी दुख होना पड़ता है नरक तीर्य के प्रेत आदि से दुखम नरक में जाता है तीर्य पशुपटी जन प्राप्त करता है प्रेत बन करके मर करके ऐसे प्रेत बन कर रहते हैं भूख प्यास हमेशा ही बनी रही बड़े कष्ट होकर देख रहे थे यदि फिर किसके साल में प्रवेश करेंगे रस्ता दिए इधर उधर, उधर भागते फिरते रहेंगे बहुत जीवन तक ये विभिन्न योनि है पाप योन है इनमें रहकर दुखम अनुभव थे जैसे किसको को दुख दिया था तय में दुख भोगेगा दुखम अनुभव थे आगे इसको जैसे आ, मार कर जीवन से ही मार देते हैं प्राण चाहे कर देता है जीवित तब्यपरोपणा जीवन का ही समाप्त कर दिया ना मार्गर के पशु का इसी प्रकार ये भी प्रतिक्षण से जीवित आते वर्तमान मरणम इच्छा न दुख विपा कस नियत विपा कभेदर नियतवाद कथन से उच्चीज प्रतिक्षण जीवित वर्तमान जीवन समाप्त तो होने वाला प्रतिक्षण रहता है जिसका किसको तो जीवन दिया था मार दिया था इसके लिए ये मरण को चाहता है मुमूर्षा है रोग हो गया कष्ट प्राप्त करता है दुख नहीं जीवित व्यपरोपणार्थ व्यापरोपण का अर्थ वियोग करना जीवित जीवन प्राण उसका व्यापार भी कैसे का वियोग करनाथ प्राण वियोग करने से ये भी प्रतिक्षण जीवित जीवन के अत्य समाप्ति में रहता हुआ मुँह मृत साह करके कष्ट प्राप्त करता है बहुत कष्ट मरने के पहले कष्ट भोगने के बाद चाहता कष्ट होता है तो मर जाए चाहे ऐसे कष्ट भोगना पड़ता है जी जल्दी प्राण छूट जाए इतने कष्ट भोगना पड़ता है सामान्य कष्ट तो पता नहीं ऐसे कोई बहुत कष्ट प्राप्त करके मृतः मरी गया और तो गया कि बहुत दिन तक इष्ट भोगता है तो सोता है कष भोगिका क्या मर जाना चाहे ऐसे रोगी देखें देखा जाते हैं बड़े दुखी कहते बहुत कष्ट होता है मर जाए तो अच्छा तो इसी प्रकार दुख किसको दिया तो ये दुख भोगना पड़ता है वर्तमान है जीवित अंतिम समय वर्तमान है मरण में इच्छा न पी इच्छा करते नहीं मरता है मर जाएगा तो दुख कैसे भोग करेगा मरने के समझ दुख अलग उसके पहले भी कष्ट भोगना है दुख विपा कत नियत विपाक वेद तो नियत विभाग वेद निश्चित फल से ही तो इसको भोग करना पड़ेगा दुख जैसे नहीं इसलिए जब तक वो कर्म फल भोग नहीं हुआ दुख भोग नहीं हुआ तो तक तो ऐसा रहेगा प्राय है कथन उसी उत्साह से चलता है मरता नहीं तो भोग पड़ता है यदि से कथनचित पुण्य अवापगता हीता भव्य तब तक सुख प्राप्त तो हो भव्य ऐसे करके मरता है कष्ट प्राप्त करता है जितने हिंसा करता है तो उसका फल भी भोगता है यदि तो कथन से जो पुण्य आवाप पुण्य कर्म करता है पुण्य पुण्यकर्म से सवापित पुण्य चित्तभूमि आवापन ही बता चित्तभूमि में जैसे तीर्ण बीज वे खेत में डालते हैं तो आगे कीर्ण होता है धान्य आदि होता है ठीक इस प्रकार पुण्य स्थित में स्थिर हुआ पुण्य स्थिति सुख प्राप्त होगा कथन से पुण्य अभावकता हिंसा भवे हिंसा से फिर पुण्य के कारण सुख प्राप्त होगा इसी जन्म कोई सुख धन संप्रदाय सुख प्राप्त करता है प्राप्त होने पर भी क्या होगा हिंसा जी जैसे पुण्य अभावकता पुण्य से मिश्रित होकर फल मिल गया तो तत्व सुख प्राप्त भवेदा उपाय सुख मिलता है कोई धन संपत्ति बहुत प्राप्त कर लिया सुख प्राप्त तो हुआ किंतु भोग करने का समान नहीं अल्पाई मर जाएगा मर जाता है अपना कोई मर जाता है कितने दुखियों होते रोते हैं विवाह करने के लिए जाते आते समय मर गए उनमें से कोई एक मर गया ऐसे होता है बहुत आते कहीं मर गया तो एक मर गया अब पुत्र को तो बहुत तैयार करके क्या बड़ा हो गया ठीक है फिर मर जाता है तो बड़ा होने के बाद विवाह कर दिया, पुत्र मर गया तो पिता माता के तो कितने सुख होता है ये सब जितने दुख होते हैं दुख प्राप्त तो होता है पाप कर्म का भी फल है कोई परमात्मा इससे निशुल्क होकर किसको दुख नहीं देते हैं जिसका कर्म ये इसका कर्म फल उसको इसे भोगना पड़ता है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हैं सुख प्राप्त सुबह अल्पायु अय एवं इसी प्रकार हिंसा के लिए से बताया एवं अनुतादिश्यम यथास्भव वहाँ भी समझना ऐसा मिथ्या भाषण करना कोई बुद्धिमता नहीं चतुराय नहीं कोई कोई चतुर समझते रोल करके ये सर्वत्र तो इसे समझ करके आगे सावधान होना चाहिए अभी समय है अपने हाथ पर, पर परमात्मा ने दिया जैसे इच्छा करो इसे प्राप्त करो इतने स्वातंत्र दिया तुम कुछ कर सत तो हो भोगने के लिए तो स्वातंत्र नहीं कर्म जो पहले क्या हुआ जिसका कर्म फल भोगने के लिए जिस कर्म फल को भोगने के लिए अभी जन्म मिला उसको तो भोगना ही पड़ेगा रो रोकर भोग कर भोग कर भोग कर भगवान का नाम लो भिंसा करो नहीं करो भोगना पड़ेगा वो तो निश्चित है किंतु अभी भोगते समय अभी कोई पाप कर्म कर सकता है कोई पुण्य कर्म कर सकता है कुछ करना क्रोध लोभ करके दूसरा अनिश्चय कर सकता है झूठ बोल सकता है चोरी कर सकता है पिता ही कष्ट भोगना है तो चोरी करके मार खाएगा कोई बिना चोरी कर गिर जाता है तो होता है भोगना तो बराबर हुआ किंतु फिर कोई नया कर्म पाप कर्म करता है कोई पुण्य करता है यही इसमें स्वातंत्र है और विचार करके देखेगी कर्म का फल भोगना होता है ये नियम है ऐसा परमात्मा ने नियम बनाया आपको यदि संसार चलाने के लिए दायित्व दिया जाए तो आपको भी इसे नियम बनाना पड़ेगा नियम बने बिना चलेगा आपको यदि कहीं कुछ चलाने के लिए नियम करो तो नियम करना पड़ेगा और तो सामान्य कहीं भी हो छोटे कुछ कार्य करते हैं एक साथ मिल करके उसमें कुछ प्रमाद आलस्य मीठा वासन कुछ गलत करने वाले होते हैं फिर जो सब नियम होता है ना इसीलिए ऐसे कुछ होते हैं फिर उनको कैसे ठीक करें कुछ ना कुछ नियम रखना पड़ेगा नियम नहीं होगा तो घंटी लगी भोजन के लिए कोई उपस्थित नहीं होगा कोई एक घंटा के होता कोई दो घंटा के बाद कोई तीन घंटा के बाद आई जब चाहे कहीं एक थाने में से विचार किए ये आप समय ज़्यादा नियम घंटी लगाते हैं ठीक नहीं है स्वातंत्र रखेंगे कोई घंटी नहीं है कोई किसके ऊपर नियम नहीं है एक मास दो मास नहीं चलता पाए एक मास कमरे से हो गया तो दिन भरो भोजनालय चल रहा है चाह बनती रहती है सब अलग अलग जो चाहेगा जाएगा, जाएगा अपनी चाह बनाएगा क्योंकि सब स्वतंत्र है वो तो ठीक नहीं बनता है बना एक बार बना मिठा दिया केंगे तो फिर बनाओ स्वतंत्र <laughs> <laughs> है तो इसे चलने लगा तो ऐसे एक महीना में सब लोगों ने सब लोग कहे नहीं नहीं ये नहीं चलेगा जो सब लोग का थे नियम होना चाहिए क्योंकि जो कोई देखेगा अन्य देखेगा कोई चा बनाया थोड़ा पिया फेंक कर फिर दोबारा बनाया तो फिर उसको कष्ट होता है और कोई कोई पिया फेंक दिया फिर बनाया हाथ भी धोया नहीं तो दूसरे वो देखा अरे ये हाथ भी नहीं धोया स्वतंत्र हाथ नहीं धोया तो तुम कौन नहीं बने स्वतंत्र के उठने के लिए के लिए कोई नियम नहीं आलती में आने का नहीं कोई नहीं, नहीं तो फिर क्यों पांच बजे जगेंगे जहां कोई नियम नहीं वहां जाकर देखो यदि पाँच बजे आरती का नियम नहीं हुआ ना छोड़ दो नियम छोड़ दो जहाँ नियम नहीं वहाँ जाकर देखो छः बजे जाकर पहुंचो तो देखो कितने बजे गिस्पे कितने बजे जागे जहाँ कोई नियम नहीं है ना छः क्या नौ बजे तक भी सत्या रहते हैं सब ऐसे होता है नियम नहीं तो, तो जाएंगे कोई चिंता है बहुत परिचित अपने आस में भी <laughs> ब्रह्मानंदम परम सुखम <शुकुदंगे। laughs> प्रातः काल नियम नहीं है यहाँ तो प्रातःकाल नियम नहीं तो उसमें नियम स्वातंत्र है तो हाँ पता करो कि कितने का कम जगता है कोई कोई कुछ चाहते प्रातःकाल यहाँ उपनिषद पाठ में आना तो अच्छा है क्यों का कौन <laughs> <laughs> कि पहले जगह जाना पड़ेगा में। ये से ही तो हो जाता है तो फिर नियम करना पड़ता है इसलिए सब कुछ नियम जो है अपने को सुधार करने के लिए नियम से चलना पड़ता है ये नियम सही होता है नियम के बिना नियम होने पर व्यवस्था नहीं इसलिए परमात्मा ने भी व्यवस्था की कोई पाप कर्म करेगा तो कैसे फल मिलेगा कर्म करेगा तो इसे फल मिलेगा ये चलेगा नाटक नहीं तो किसी चलेगा इसलिए ये तो नियम के अनुसार फल अपने किया हुआ बिना कारण कार्य नहीं होता है कोई कष्ट होता है कोई सुख होता है कोई कष्ट होता है क्यों कष्ट होता है बिना कारण खाली कष्ट हो जाएगा कोई ऐसा नहीं निष्ठुर में नहीं भगवान भगवान परम परम कृपा भी है उसको उसके सुधार के लिए उसके कल्याण के लिए उसको दुखा देते हैं पिता माता भी थापड़ लगाते हैं बच्चे को निष्ठुर थोड़ी और तुख तो तो प्रेम से मारते हैं उसके तो कल्याण के लिए इसमें जो सुख दुख भोगना कोई होता है कर्मफल इसे भोगना पड़ता है ये समझें कि हम भी कर्म करेंगे पाप कर्म तो इसे भोगना पड़ेगा पशु पक्षी जो है पेड़ पौधे कैसे कष्ट भोग करते हैं वो देखे कि ऐसे ही भोगना पड़ेगा जैसे कर्म करेंगे अभी घमने जाते समीछे तम देखा दो चार पांच व्यक्ति एक, एक स्वर को पकड़ कर ले रहे हैं और दो चार ऐसे दौड़ते हैं और कहीं कहीं करके रो, रोता देते उनको पता चल जाता है जो इस प्रकार पकड़ते हैं ना वो भय करके कुछ अनिष्ट होने वाला है और पकड़ के लेते हैं या तो कई मारने वाला को बिक्री करेंगे या साथ नहीं ऐसे कुछ करके पकड़ के कर जो लेते हैं दौड़ते इधर उतरफ फिर पैर को दो पकड़े इधर पकड़े इधर पकड़ कर उठा कर लेते हैं और तो होता है मतलब तो उसको मालूम हो जाते कुछ अनिश्चय है तो क्या उसको लेकर मार देंगे तो यही कर्म पाप कर्म का फल है इसे भोग करना होता है सब तो भोग करते हैं ये सब विचार करके अभी समय मनुष्य जन्म मिला इसी जन्म में ही सुधार करने का है बाकी पशु पक्षी पेड़ पौधे नरक सर्ग कहीं भी जाए खाली भोग करना है कुछ नया करने का कुछ अधिकार नहीं कर्म करने का अधिकार नहीं है स्वर्ग भी चल जाए सुख तो भोगेगा फिर आगे आ, आगे वापस आएगा अनंत तो संचित कर्म है स्वर्ग जाकर दस हजार बीस हजार तो वर्ष तो रह जाए फिर आएगा तो छीने पुण्य मतलब तो फिर आ कर यहाँ नीचे कहाँ भी जाएगा ये भोगना पड़ेगा उस समय कष्ट भोगना ही है कुछ उपाय करने का नहीं है खाली भोगना ही है पेड़ से पेड़ सूख जाते हैं मर जाते हैं पानी पार थोड़े दूर में जाकर पानी पी लेने का सामर्थ्य है, मरी मरी है नहीं जड़ जहाँ तक तो। पहुँचा वहाँ सुखा मर गया मर भी जाता है गर्मी के समय वर्षा नहीं होता पशु पक्षी वैसे रोग हो कुछ हो कैसे कस्त होना बस वो ऐसे प्रकार कस्तभ भोगना होता है विभिन्न जीवनी में जा करके और मनुष्य में भी कितने प्रकार है कैसे ये सब सोच करके आगे आयु समाप्त होने के बाद फिर क्या कहाँ जाना है क्या करना है ये सब सोचे विचार करके और धर्म त्याग करके धर्म मार्ग में चले और साधु माताओं को तो यही मिलना मौका है परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करें ये संसार है इसे यहाँ दुखालय अथा स्वतंत्र जब विचार करे से मन से जन मर जाने के बाद कहाँ जाएगा चौरासी तो लाख ज्वनी किस ज्वनि में कहाँ जा कर गया भटकेगा कितने दिन भटकना पड़ेगा आगे उस समय कुछ अपने पास कुछ अधिकार सामर्थ्य नहीं करने के लिए तो यहाँ क्या चतुराई अपने साधु बन करके अपना मार्ग छोड़ करके कुमार्ग में गया गलत मार्ग में गया समय को बर्बाद कर दिया बहुत लोग खुश होते कि नाम कना है रुपया इकट्ठी कर दिया रुपया इका मकान बनाकर मर गया आगे जाकर पशु पक्षी बन जाएगा तो क्या मिलेगा उसके मकान पर आगे हाथ से पर कहते कोई तो मकान बना कर गया आश्चर्य से कुत्ते बनकर को आया उसको पिटाई करते हैं बगा कुत्ता खाते कु बन कर आया उसको पिटाई करेंगे तो उसकी ताश से आना चाहता है कि ये उसको पिटाई करेंगे कभी कर कभी कोई ऐसे को करके साधु बन जाता है तेलाभूत बनाया शिष्य तेला भूत उनकी पूजा करते हैं फटोरे पूजा करते हैं निर्वाण भी उस तो बना रहे कोई साधु बन करके यदि समाप्त हमारी गया तो निर्वाण थोड़ी सब हो जाता है ज्ञान होने पर निर्वाण होता है और ये चल पड़ा है मर गया धन संपत्ति जब ये शिष्य भक्त होते उनका निर्वाण जो मनाएंगे बहुत बड़े भंडार फटो पूजा करेंगे अगर यदि ज्ञान नहीं हुआ पूजा करने से मुक्ति मुक्ति प्रथम हो जाएगी कोई साधु ऐसे बन गया मर गया और ज्ञान नहीं हुआ किंतु पहले ज्ञानी कह करके लोगों को तो धन सम्पत्ति कर आगे जा के कुछ अंतिम समय थोड़ा उसका वैराग्य हुआ आगे जन्म में उसको पकड़ साधु बन गया साधु बन गया पकड़ो बन करके नारायण हरी भिक्षा मांगा वहां तो फटो की उनकी फटो की पूजा कर रहे आरती कर रहे, रहे। जो जो तो <laughs> जितनी गुरु की पूजा कर रहे और तो गुरु अभी पकड़ो बनी गया तो तो आया दुखा है कहने के रे उसको भगाएंगे भगा भगा भगाएंगे जितना आया तो मैं उसको तो भगा क्योंकि पकड़ो को कौन कुछ रहा है भगव दूर से देख करके क्या पता चलेगा कोई ऐसे ही कहीं पड़ा है महिला फटा कपड़ा पना है दाढ़ी में हो गया ऐसे दुर्बल दिखता है भूखे है आया तो उसको हटाएं दूर से हटा? बडे बड़े लोगों बड़े लोग तो आशा लोग उसे दूर से हटाए यही दुर्गति होती है इसीलिए ये चतुराई नहीं मुक्ति निच्छति मुक्ति निश्चित तो विषयान विषय त्यज क्षमार ज दया तुषण सत्यम पीयूष वज आर्ज सरलता ये सब जो कहा गया शास्त्र में आया इसे विपक्ष प्रतिपक्ष भावना करे को समझे समझ करे इसके फलों को समझ कर दुख को अन विचार करके उससे निवृत्त तो होना चाहिए ऐसे अनुताद में सर्वत्र जो योजना करना है एवं वितर्कारांत अमुमेव अनुगतम विपाक मनुष्य आवेन न वितर्क के मन प्रणत ये वितर्क सबको समझे अमुमेव अनुगतम विपाकम इस जो कर्मफल है अमित है वो चिंतन करते हुए वितर्क में मन को नहीं लगाए प्रतिपक्ष भावना हेतु हे वितर्का वितर्क जो है विरुद्ध तर्क विरुद्ध विचार इसको छोड़ करके अशास्त्रीय विचार छोड़ करके शास्त्रीय मार्ग में चले टीका नहीं मध्य से गा तो पशुआ आक्षिपति वीर प्रयत्नम काय व्यापार हेतु सर्व व्यापार के प्रयत्न उसको पहले आक्षेप करते हैं आक्षेप करते क्या वो दबा देते हैं जैसे पशु हिंसा करते आग आते हैं यूपन योजन प्रथमम आक्षेपति यूपन यूपन लेकर दे बांध देते हैं तेनाली पशुर अपराग अभ्यम बहुत फिर पशु जब बांध कर दिया पैर को कोई पकड़ कर रखेगा तो क्या करेगा वो रहेगा ऐसा फिर केवर फिर चंदन करेंगे ऐसे कभी करते हैं इधर बंदा हुआ दोनों पैर पीछे उठाकर जोर से रखा तो में ऊपर कुटा ये उपयोग से शेषम अतिस्फुटम आगे भाषा स्पष्ट करके व्याख्यान में ही करते हैं आगे उत्तर यमनियम तद अपवाद का नित प्रतिपक्ष भावना तो हामीर उत्ता यमन्यम कागे और में वितर्क होते हैं वितर्क से यमन का बाद यमन में नहीं हो पाता है जीर्ण नहीं होता है वितर्क से तो वितर्क विर्क से वितर्क के उनके निवृत्ति हानि के लिए प्रतिपक्ष भावना कही गई प्रतिपक्ष भावना तो हानि वितर्कों की हानि कही गई संप्रति अप्रत्युहम यमनियमाभ्यासा तत्त सिद्धि परिज्ञान सूचका चिन्ह में उपन्यष्य थे यमनियमादि ठीक ठीक अभ्यास करे अभ्यास तत्त सिद्धि परिज्ञान सिद्धि यम नियमादि में सिद्धि प्रतिष्ठा के ज्ञान का सूचक है चिन्ह कहते है। हैं यमनियम में सप्त्यंसा ब्रह्मचर्य आदि में प्रतिष्ठित हो गया तो उसमें कुछ सिद्धि का सूचक प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठित हो गया तो उसके सूचक कुछ लक्षण कहते हैं कहते हैं यद परिज्ञाद योगी तत्त तत्तर कृतकृत्य कर्तव्य से प्रवर्त है समझ ऐसे लक्षण चिन्ह हो मिला जो सीधी दिखाते हैं सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि में प्रतिष्ठित होने पर कुछ सूचक लक्षण मिलता है वो लक्षण लोगों को देखा करके धन संपत्ति ख्याति प्राप्त करने के लिए नहीं ये समझें कि अभी इसमें कृतकृत्य हुआ कुछ किया तो प्रिय आगे कर्तव्य में प्रवृत्व होगा आगे प्रवृत्व हो साधन करते समय कभी कर कुछ अलौकिक कुछ घटना कुछ दृश्य कुछ देखा कुछ हुआ प्राप्त तो हुआ कुछ कभी होता है अलौकिक तो अलौकिक जो हुआ वो समय में हम साधन करते हैं तो इससे कुछ हो सकता है हुआ आगे प्रगति करनी चाहिए परमात्मा कृपा करते कभी कुछ ऐसे कभी किस को सपन में कभी कुछ ऐसे हो जाता है कहीं कुछ कहा तो हो गया तो देखना ये कुछ हो गया तो इससे ये समुदार को छोड़ना तो नहीं इससे आगे प्रगति होनी चाहिए आगे बढ़े आगे हो सकता है शास्त्र में जैसे कहा गया तो ठीक है समझ करके आगे दृढ़ भर आगे के साथ आगे बढ़े बढ़ने पर इस फिर सफलता मिलती है बहुत समय ऐसे करते करते कुछ भी नहीं होता है तो बहुत लोग विषय में कभी मन में संशय हो जाता है पता नहीं इसे करते रहते कुछ अभी तक नहीं हुआ होगा नहीं होगा फिर कोई कुछ कहता है तो फिर बाद में लगता है नहीं ऐसे कुछ होने वाला नहीं है नहीं होगा गलती तो, तो किसी को दूसरे को मालूम है अपने को मालूम है फिर जो अच्छा साधक है मनुष्योचे न हमारे तो कितने दोस्त गलती कितने कर्म क्या गलत कुकर्म कितने पाप कर्म अभी हमारे जन्म में इस जन्म में नहीं होगा ये उत्साह हो जाते हैं इसे साधन अच्छा करने वाले जो तत्पर ओकर करता है तो परमात्मा की कृपा से कुछ ऐसे सूचक प्राप्त हो जाता है तो उसमें प्रोत्साहन आगे करने के लिए उत्साह प्रगति होती है इसीलिए यहाँ भी सप्य हिंसा ब्रह्मचर्य में अभ्यास करके प्राप्त होने पर सिद्धि का ज्ञान का सूचक कुछ चिन्ह है इसके जानने पर योगी कृत्य कृत्य होता है आगे करते हैं प्रभुत होता है यदा से तदा तत्कृतम ऐश्वर्य योगि न सिद्धि सूचक होती तद्यता अश्रसवधर्मा वितर्क अप्रसवधर्मा स्यूर अप्रसव धर्म आगे कुछ कार्य नहीं।, नहीं करने वाले वितर्क दुर्बल हो गए, पहले वितर्क विचार होता इंसान करेंगे झूठ बोलेंगे क्या हो जाएगा ए, कौन क्या मना कर सकता है ऐसा हम करेंगे स्नान नहीं करेंगे तो क्या हो गया ऐसा करेंगे तो क्या हो जाता है ये सब तो विभिन्न प्रकार मानवीय से जो वितर्क विरुद्ध तर्क विचार आते हैं प्रतिपक्ष भावना करने पर धीरे धीरे कम होते फिर आगे ऐसे भावना आकर कुछ करने की नहीं ऐसा मन में आया किंतु आगे प्रभुत्व नहीं होते हम हिंसा करेंगे क्या हो जाएगा ये मन में आया थोड़ी देर में फिर नहीं, नहीं, नहीं करना चाहिए ठीक है नहीं बोले ऐसा बोल देंगे क्या हो जाएगा झूठ बोल देंगे फिर बाद में झूठ बोलेंगे ऐसे एस ऐसे विचार करें अप्र सब धर्माना वितर्क हो जाते हैं तो का आगे कार्य विचार विरुद्ध विचार नहीं होता है नहीं होने पर फिर क्या होता है यह में प्रतिष्ठित होता है तथा तत्कृतम ऐश्वर्य योग न तो उसमें ऐश्वर्य से भाव ऐश्वर्य कुछ सिद्धि प्राप्ति होती है सिद्धि सूचक भवति उसमें सिद्धि का आते यहां उसमें प्रतिष्ठा यम में प्रतिष्ठा का सूचक उच्च होते हैं तद्यथा अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सनिधो वैर त्याग अहिंसा में प्रतिष्ठा होने पर जब अहिंसा तो अभ्यास करना है अभ्यास करते करते इतने प्रतिष्ठित हो जाए मन से वाणी से सर्व से चिंता नहीं करें वाणी से भी नहीं मन से भी अनिष्ट चिंता नहीं करें ये दुख दुष्ट को जो, जो, जो दुख देता है तो अपने को दुख भोगना पड़ता है ऐसा सोच करके शांत अहिंसाएं प्रतिष्ठित हो जाए स्थिर हो जाए इसमें प्रतिष्ठा तत्सनिधि हो वैर त्याग उसकी सन्निधि में जो अन्य लोग में आपस में वैर है उनमें भी वैर त्याग हो जाता है सर्व प्राणी ना भवती सर्व प्राणी नर त्याग हो जाता है उनके उसके समिति में शाश्वती का विरोध आती अश्व महिष्म मार्जारा अहिनाकुलाई होती ये परस्पर विरोधी शाश्वतिक नित्य विरोध है अश्व और मही सम में परस्पर विरोध है मूसक मार्जारी सब तो माल्मी चुहा मार्जारा बिंद अकुल परस्पर विरोध ये जो परस्पर विरोध है ये भगवत प्रतिष्ठित अहिंस्य प्रतिष्ठित अहिंसा से सतिष्ठित अहिंसा उसको भगवान सद का भगवत ऐश्वर्य संपन्न है योगी उसके संविधानाद उसके सन्निहित में रहने पर तत्चित्तानुकारो वैरम परित्यजनती उसके चित्त के अनुकरण कर दें वो हिंसा में अहिंसा है तो उसके सामने इनके मन में भी हिंसा नहीं होती तो वैरम परित्यजनती वैर त्याग कर देते इसलिए अरण्य में पहले उसे शास्त्र में आता है मुनि ऋषि तप करते हैं उनके सामने पशु पक्षी में भी परस्पर बहर नहीं है ऐसे उनके सामने रहते उनके पास में आ जाते हैं आपस में भी बहर छोड़ देते हैं वो सामान्य से पशु पक्षी ऐसे भी देखते हैं किसी के दूर में रहते हैं और कहीं ऐसे देखते हैं वो किसी साधु महात्मा के पास बहुत ऐसे पशु पक्षी आ जाते हैं पास में देखा दुण दुणको दुणको है कोई साधु बंदर को खिलाते हैं आते हैं बहुत सारे बंदर तो आते हैं काट लेते हैं और पक्षी मयूर आदि भी आते हैं हाथ से कोई खिला देता है और अन्य कुछ तो पशु पक्षी आ जाते हैं पास में वो देखते धीरे धीरे उनका मालूम हो जाता है कि ये लोग विरोध नहीं करते हिंसा नहीं करते पशु पक्षी समझते हैं कौन हिंसा करने वाला नहीं करने वाला देखते धीरे धीरे भय रहता है फिर देखते धीरे धीरे ये नहीं करते तो पशु तो पक्षी मनुष्य के पास आ जाते हैं ऐसे अधिक प्रतिष्ठित होने पर आपस में भी गैर त्याग हो जाता है जब ऐसे कोई देखे हो जाता है तो योगी को मिलता है कि हाँ अग्नि कुछ हुआ इसी प्रकार प्रत्येक यमनियम आदि प्रतिष्ठित होने पर अलग अलग सूचक के स्थिति उससे जान करके अपने प्रगति सफलता समझ करके आगे बढ़ने के लिए और आगे भी आएगा जो सिद्धियां कुछ हो सिद्धि तो प्रतिबंधक है योग मार्ग में सिद्धि प्राप्ति को प्रदर्शन नहीं करके उसे समझ लिया आगे प्रगति होनी चाहिए और सिद्धि से बचने के लिए आगे सिद्धि सब कहेंगे उसे बचने के लिए तो सब शास्त्रणी कहते हैं तो बचने पर ही आगे ये और समाधि मुख्य साधन ज्ञान प्राप्त होगा इसलिए ये सब कहे गए ये तो सिद्धि सूचक है इससे मालूम होता है कि हमारे कुछ प्रतिष्ठा हुई इससे ये फल प्राप्त हुआ तो उत्साह बढ़ता है आगे प्रगति होती है Oh